पराय घोसले में अनुराग ट्रस्ट, आवरण एवं रेखांकन पुस्तक और उन्नीसवी शताब्दी के जार कालीन रूसी सामाजिक जीवन में व्याप्त अकत पीड़ाओं मारक दुखों निष्ठुर अन्यायों और बोझिल उदासियों की तथा व्यक्तित्वों पर उनके प्रभाव का ने अपने उपन्यासों में इतना प्रभावी चित्रण के के उच्च नैतिक मानदंडों के उत्कृष्ट पक्षधर थे और समाज में इनका अभाव ही उन्हें प्रेरित करता था कि इनके व्यापक चित्रण द्वारा लोगों को उद्वेलित और प्रेरित करें कि वे उनके बारे में और इन्हें बदलने के बारे में सोचें। दोस्तों की इसी चैनी और चिंता ने अपराध और, और बौडम जैसे लेखकों की वेदनाओं उनके विचारों के मंथन और उनके अंतर आत्मा की व्यथा का इतना मार्मिक चित्रण किया हो दोस्तों की अधिकांश पुस्तकें गंभीर है और आम पाठकों और बच्चों के लिए उन्हें समझना आसान नहीं है लेकिन उनकी प्राय हर रचना में ऐसे अंश हैं जिन्हें वह अपनी नन्ही बेटी और उसकी सहेलियों को पढ़कर सुनाया करते थे और जिन्हें सुनकर बच्चों के मनों में भावनाओं का उद्वेग उठता था दोस्तों एवस्की चाहते थे कि कभी खाली समय मिले तो इन अंशों को जमा करके एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित करें लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके अठारह में साठ वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया उसके दो वर्ष बाद ही पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था रूसी बच्चों को फ्योदकी की रचनाओं से इसमें क्रिसमस और बालक और किसान मरी कहानियां तथा किशोर नेत अपराध और दंड और कर बचपन की अपनी यादों को ही वह पर्याप्त नहीं, नहीं मानते थे अपने एक मित्र को उन्होंने लिखा बच्चों के बारे में जो कुछ भी आप जानते हो मुझे लिखे उनकी आदतें रोचक घटनाएं उत्तर शब्द उनके लक्षण विश्वास उनकी बुरी हरकतें और खोला पर बच्चों के प्रति अपने रुख के बारे में उनका कहना था मैं उनका अध्ययन करता हूं सारी उम्र करता आया हूँ और अंतरतम उन्हें प्यार करता हूं लेकिन उनका यह रुख सबसे अच्छी तरह उनके ही एक वैश्विक नायक के शब्दों में व्यक्त हुआ है निर्दोष पीड़ित बच्चे के एक आंसू के लिए मैं स्वर्ग का टिकट विनम्रता पूर्वक लौटाता हूँ कवि शेरगेई मिलको ने इस उक्त के बारे में अपने विचार इन शब्दों में प्रकट किए असहाय जीव को पहुंचाए गए जरा से दुख उसके एक आंसू से ही बुरी तरह व्यथित होने वाले व्यक्ति के हृदय में बच्चों के प्रति जो गहरा प्रेम है उस प्रेम ने ही लेखक से यह शब्द लिखवाए होंगे 1971 में जब दोस्तों की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो उस अवसर पर अवसर पर उनकी कहानियों और उपन्यास अंशों का एक संकलन बच्चों के लिए नाम से प्रकाशित हुआ उसी की भूमिका में मिखल को ने उपरोक्त बात लिखी थी कहानी इसी पुस्तक से घराने के हाथों के दिया, दिया के के कदम कदम पर उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ता है बोर्डिंग का प्रमुख तुषार उसे काउंटो सीनेटरों के बच्चों से अलग एक छोटी सी कोठरी में रखता है और ऊपर से यह भी आसान जताता है कि वह गरीब अमीर, गरीबों अमीरों के बच्चों में कोई भेद नहीं करता बच्चे की माँ अपनी पोटली में कुछ माइटेट और, और उसकी पत्नी माँ के ऊपर करती है जिससे बच्चा बहुत आहत और अपमानित महसूस करता है सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने के अंदेश से ही से भी वह लगातार भयभीत है इस तनाव में वह माँ से प्यार करना तो दूर उससे रूखा बर्ताव करता है और उस पर झुंझलाता भी है लेकिन माँ के चले जाने के बाद दुख से उसका कलेजा गरीबी में बटे, समाज में गरीब बच्चों को अक्सर उन बच्चों के हाथों अपमान का सामना करना पड़ता है जो बेहतर घरों से आते हैं हालांकि खुशहाल घरों के भी सभी बच्चे ऐसा नहीं करते उनमें से कुछ सहृदय भी होते हैं पर कुछ तो गरीब बच्चों की को तरह तरह से अपमानित कर ही देते हैं आज भी यदि कोई गरीब आदमी बेहतर शिक्षा के लिए पेट काट कर अपने का करना पड़ता है कुछ नहीं तो हालात ही दिमाग पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं और बच्चे के कोमल मन को छत विक्षत करने के साथ ही उसके व्यक्तित्व को कुचल देते हैं यह कहानी बड़ों के साथ ही बच्चों को भी उन सामाजिक हालात पर सोचने के लिए मजबूर करती है जो कहानी के मुख्य पात्र की पीड़ा और उसकी माँ के वेदनापूर्ण जीवन के कारण है बच्चे इस सवाल पर सोचेंगे कि उनका व्यवहार अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय हो सकता है और कल जब वे बड़े होंगे तो ऐसे हालात को बदलने के लिए भी कुछ करने की सोच सकते हैं प्राय घोसले में घंटा दो या बल्कि तीन सेकेंड में ही एक बार जोर से और बिल्कुल स्पष्टता बज रहा था लेकिन यह मुनादी घंट का घंटा नहीं था यह तो एक प्रिय नाद था जो मंद में में हो रहा रहा था। था। ऐसा मुझे लगा कि कि यह यह तो जाना पहचाना संत निकोलस के के घंटा बज रहा है। मास्को का पुराना लाल गिर्जा हमारे बोर्डिंग स्कूल के सामने ही था। जार जार अकले ने इसे बनवाया था सन 1645 से सोलह तक रूस का जार बेलगुटेदार बहुत सारे गुंबदों और स्तंभों वाला गिर मुझे यह भी ख्याल आया कि अभी अभी ईस्टर सप्ताह बीता है और अब स्कूल के बगीचे में पतले पतले भोज वृक्षों पर नई नई निकली हरी हरी पत्तियां मान हो रही होंगी ऐसा ही दिन था तब हमारी कक्षा में ढलती दोपहरी की तिरछी धूप पड़ रही थी कक्षा के बाई और वाले छोटे से कमरे में जहां साल भर पहले तुषार ने मुझे काउंटो और के बच्चों से अलग ले जाकर रखा था एक मेहमान बैठी थी हाँ हाँ मैं किसी ऊंचे घराने का नहीं था तो भी मेरे पास एक महिला आई थी जब से मैं पहचान गया दिलाया था और गुम्बद के नीचे कबूतर उड़ा था मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था हम दोनों अकेले बैठे थे और मैं उन्हें आंखें चुरा कर अजीब तरह से घूर रहा था बाद में कई वर्ष पश्चात मुझे पता चला कि तब वह अपनी मर्जी से जिन लोगों के संरक्षण में उन्हें रखा गया था उनसे चोरी चोरी ही माश आई थी हालांकि उनके पास पैसे भी बहुत थोड़े थे तो भी वह मात्र मुझे देख पाने को ही आई थी यह भी एक अजीब बात थी कि अंदर आकर और तुषार से बात करने के बाद उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा कि वह मेरी माँ है वह मेरे पास बैठी थी और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वह इतना कम बोलती है वह अपने साथ एक गटरी लाई थी उन्होंने गटरी खोली उसमें छ मार्टे थे कुछ प्रयानिक और मामूली फ्रेंचपन बिरयानी केहद मुरब्बे आदि के साथ बनाए जाने वाले रूसी बिस्कुट मुझे उनका फ्रेंच बंद लाना अच्छा ना लगा और मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा कि हमें यहाँ भोजन बहुत अच्छा मिलता है और हमें रोजाना चाय के साथ फ्रेंच बंद मिलते हैं कोई बात नहीं बेटा मैं तो अपने भोलेपन में सोच रही थी कि शायद उन्हें वहाँ स्कूल में खाना अच्छा ना मिलता हो बुरा ना मानना बच्चे जी वह अंतनी वनि तुषार की पत्नी को भी बुरा लगेगा और साथ भी मेरा मजाक उड़ाएंगे तो नहीं लोगे क्या ले लो खा लेना अच्छा, रहने हो सकता है मेरा तबियत छिपाने का बिल्कुल भी मन न रहा हो कि उनके यो मिलने आने से मैं दूसरे लड़कों के सामने शर्मिंदा हूं या कम से कम उन्हें यह जताना चाहता था कि समझ था ताकि समझ जाए कि देखिए आपके कारण मेरा अपमान हो रहा है और आप स्वयं भी यह नहीं समझती ओह मैं उन दिनों तुषार के पीछे उठाए चलता था उसके कोट की धूल झाड़ता था मैं यह भी कल्पना कर रहा था कि माँ के जाते ही मुझे लड़कों से कैसी कैसी बातें सुननी होगी और हो सकता है कि स्वयं तुषार भी मेरी खिल्ली उड़ाए तो मेरे मन में माँ के लिए रत्ती भर भी सद्भावना न थी कनकियों से मैं उनका पुराना सा अगाड़े रंग का लिबास देख रहा था उनके हाथ पैसे कैसे खुरदरे थे मजदूरों जूतियां जूतिया तो बिल्कुल ही घटिया थी चेहरा दुबला पड़ गया था माथे पर झुरिया लग, पड़ने लगी थी हाँ यह सच है कि बाद में माँ के मम्मी से बचने को हाँ यह सच है कि बाद में माँ के चले जाने पर शाम को अंत नीना वसील एनवा ने कहा था आपकी मामा अवश्य ही अवश्य ही कभी देखने में खासी अच्छी रही होंगी ऐसे ही हम बैठे हुए थे और सहसा नौकरानी अगाफिया ट्रे लिए अंदर आई ट्रे पर कॉफी का कप रखा हुआ था दोपहर के खाने के बाद का समय था और इस समय तुषार दंपत्ति सदा अपनी बैठक में कॉफी पिया करते थे परंतु माँ ने धन्यवाद कहा और कॉफी नहीं ली बाद में मुझे पता चला कि उन दिनों वह कॉफी बिल्कुल ही कॉफी बिल्कुल ही नहीं पीती थी क्योंकि उससे उनका जी घबराने लगता था बात यह थी कि तुषार और उसकी पत्नी मनीमन प्रत्यक्षतः यह सोच रहे थे कि माँ को मुझसे मिलने की अनुमति देकर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है अतः माँ के लिए कॉफी का कप भेजना तो उनकी मानवीयता मानवीयता का पराक्रम ही था जो उनकी सभ्यता और यूरोपीय चाल चलन के लिए अत्यंत मान की बात थी और माँ ने मानो जानबूझकर बुझ कॉपी से कॉफी से इनकार कर दिया था मुझे तुषार के पास बुलाया गया उसने यह आज्ञा दी कि मैं अपनी सभी कॉपी और पुस्तकें ले जाकर माँ को दिखाऊं ताकि वह देख ले कि आपने मेरे स्कूल में कितना ज्ञान पाया है तभी अंतनीना वसील वेना ने कोड कर और मुंह बनाते हुए उपहास के स्वर में कहा लगता है कि मामा को हमारी कॉफी पसंद नहीं आई मैंने कॉपियाँ उठाई और माँ को दिखाने ले चला कक्षा में काउंटो और सिनेटरों के बच्चे झुंड बनाए खड़े थे और चोरी चोरी है, का है, इमला हमने लिखी है यह रहे क्रियाओं के रूप यह भूगोल की कॉपी है यूरोप के प्रमुख नगरों और संसार के सभी भागों का वर्णन इत्यादि आधे घंटे तक में एक सूर्य आवाज में बताता गया और सारा समय बड़े शिष्ट बालक की भांति आंखें झुकाए रहा मैं जानता था कि मां की समझ में यह सब नहीं आता हो सकता है कि उन्हें पढ़ना लिखना भी ना आता हो परंतु मुझे अपनी यही भूमिका बहुत अच्छी लग रही थी किंतु मैं उन्हें थका ना पाया वह सुनती जा रही थी एक बार भी मुझे टोका नहीं बड़े ध्यान से और आदर भाव से सुनती रही अंतः मैं स्वयं ऊब उठा और मैंने बोलना बंद कर दिया हाँ मां की आंखों में तब उदासी थी और चेहरे पर तयनीय भाव आखिर वह उठ जाने को उठ खड़ी वह जाने को उठ खड़ी हुई सहसा स्वयं तुषार अंदर चला आया और भूडे दम से पूछने लगा क्या आप अपने पुत्र की सफलता पर संतुष्ट हैं माँ कुछ बुदबुदाने लगी और कृतज्ञता विनती करने लगी, लगी. अनाथ को न छोड़ना अब तो इसे अनाथ ही समझिए इसे आप अपने आश्रय में रखे रहे हैं. उनकी आंखें भर आई और वह उन दोनों के सामने कमर तक झुक गई ठीक वैसे ही जैसे मामूली लोग जब बड़े लोगों से कुछ मांगने आते हैं झुक तो कर करते हैं। तुषार और उसकी पत्नी को इसकी आशा तक नहीं। अंतनीना वसिल वेना वसिल का भी अधिक अहंकार के साथ मानवीयता दर्शाते हुए बोला कि वह बच्चों में भेद, बच्चों में भेदभाव नहीं करता कि यहां सभी उसके अपने बच्चे हैं और वह उनका पिता कि वह मेरे साथ काउंटों पर सीनेटरों के बच्चों के समान ही बर्ताव करता है और इसकी कदर करनी चाहिए इत्यादि इत्यादि माँ झुक झुक कर सलाम करती जा रही थी पर फिर वह शक पका गई और आखिर मेरी ओर मुड़ी उनकी आंखों में आंसू चमके बोली अलविदा मेरे लाल और उन्होंने मुझे चूमा नहीं मैंने उन्हें अपना गाल चूमने दिया वो तो शायद बारम -बार मुझे चूमना बाहों में भरना गले लगाना चाहती थी पर न जाने लोगों के सामने उन्हें स्वयं ही संकोच हो या किसी और बात से मन कड़वा हो गया या समझ गए कि मैं शर्मिंदा हो रहा हूं बस वह जल्दी जल्दी तुषार और उसकी पत्नी के सामने झुकी और बाहर चलती मैं खड़ा रहा मई सुर डॉक वॉटरेना बोली तुषार ने जवाब में कंधे बिचका दिए निस्संदेह इसका अर्थ था आखिर मैं इसे नौकर यू ही तो नहीं समझता आज्ञा पालन करते हुए मैं माँ के पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगा हम बाहर निकल आए मैं जानता था कि वे सब खिड़की से झांक रहे हैं मां गिरजे की ओर मुड़ी और तीन बार जमीन तक झुककर कर सलीब का चिन्ह बनाया उनके होठ कांप रहे थे घंटे का नाद गूंज रहा था वो मेरी ओर मुड़ी उनसे रहा न गया दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दी और रो पड़ी फ्रांसीसी शब्द का अर्थ है मां को छोड़ने जाओ ना कैसा निर्मम लड़का माँ बस करिए ना नर्म आती है वे सब शर्म आती है वे सब खिड़की से देख रहे हैं उन्होंने झटके से सिर उठाया और जल्दी जल्दी बोलने लगी हे भगवान भगवान तेरी रक्षा करे हे देवदूत हे माता मरियम ईसा के प्यारे संत निकोलस रक्षा करो हे भगवान हे भगवान वह जल्दी जल्दी बोलती जा रही थी और मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शलीब के निशान बनाने की कोशिश कर रही थी मेरे लाल मेरे लाडले ठहर तो मेरी आँख के तारे उन्होंने जल्दी से जेब में हाथ डाला और रूमाल निकाला नीला सा चौखनेदार रुमाल था और उससे सिर पर कसकर गांठ बंधी हुई थी वो गांठ खुलने लगी पर गांठ खुलती न थी अच्छा लो रुमाल समेत ही रख लो साफ है काम आ जाएगा क्षमा करना बेटा ज्यादा तो मेरे पास है ही नहीं लाल मैंने रुमाल ले लिया कहना चाहता था कि हमें श्रीमान तुषार और अंत नीना वसी से सब कुछ मिलता है और हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पर अपने को रोक लिया और रुमाल रख लिया आखिर वह चली गई मेरे लौटने से पहले ही काउंटो और सिनेटरों के बच्चे सारे माल्टी और पुरानी खा गए थे बीस बीस कोपे के चार सिक्के ने तुरंत छीन लिए। इन पैसों से लड़कों ने पेस्ट्रीयां और चॉकलेट खरीदे मुझे दिए तक नहीं पूरे छह महीने बीत गए अक्टूबर का महीना आया तेज ठंडी हवाएं चलने लगी दिन दिन भर पानी बरसता रहा मैं माँ को बिल्कुल भूल ही चुका था ओह तब मेरे हृदय में घृणा घर कर चुकी थी मुझे सबसे घृणा थी घोर घृणा मैं अभी भी तुषार के कपड़ों पर ब्रश करता था पर रोम रोम से उसे घृणा करता था और मेरी यह घृणा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी तभी एक दिन उदासी भरी संध्या के झुटपुटे में मैं अपने बक्से में कुछ ढूंढ रहा था और सहसा मुझे कोने में वह सादा सा नीला रुमाल दिखा मैंने जैसे उस उसे बक्से में डाल दिया था वैसे ही वह पड़ा हुआ था मैंने उसे निकाला और कुछ कौतूहल के साथ देखने लगा रूमाल के सिरे पर अभी तक गांठ का निशान बना हुआ था सिक्कों का गोल छाप तक साफ नजर आ रही थी मैंने रुमाल वापस रख दिया और बक्सा नीचे खिच खिंचका दिया यह त्योहार से पहले के दिन की बात थी तभी गिरजे में जगराते की पूजा का घंटा बजा सभी लड़के दोपहर के खाने के बाद ही अपने अपने घर जा चुके थे इस बार अकेला लंबेर ही स्कूल में रह गया था न जाने क्यों उसे लिवाने कोई नहीं आया था वह अभी भी मुझे पहले की तरह पीटा करता था पर अब बहुत कुछ बताने लगा था और उसे मेरी जरूरत थी हम सारी शाम लेपाज की पिस्तौलों की बातें करते रहे लेपाज 19वीं सदी में सारे यूरोप में मशहूर पिस्तौलों का निर्माता, जो हम दोनों में से किसी ने देखी नहीं थी और चिकेरसो चिकेरसो कॉकेशिया में बचने वाली एक जाति के तलवारों की बातें कि क्या धार होती है उनकी कि अगर उनका एक दस्यु गिरोह बना लिया जाए तो कितना अच्छा रहे दस बजे हम सोने को लेटे मैंने सिर तक कंबल ओढ़ा और सिराहाने तले नीला रुमाल निकाल लिया घंटे भर पहले मैंने मैं न जाने, जाने क्यों उसे बक्से में से निकाल लाया था और जब हमने बिस्तर लगाए तो उसे रख दिया था मैंने रुमाल अपने मुंह से लगा लिया और सहसा उसे चूमने लगा माँ माँ मैं बुदबुदा रहा था और माँ को याद करके मेरा कलेजा मैला हो मला जा रहा था आँखें मूंदता तो मुझे उसका चेहरा नजर आता और कांपते होठ जब वो गिरजे के सामने सलीब के निशान बना रही थी और फिर मुझ पर और मैं कह रहा था शर्म आती है देख रहे हैं प्यारी माँ मा, प्यारी मां जीवन में एक बार तो तुम मेरे पास आई थी कहा हो तुम अब मां तुम्हें अपने बेटे की याद आती है जिसने, जिससे मिलने तुम आई थी अब एक बार मुझे दिख जाओ सपने में ही आ जाओ बस एक बार और मैं तुम्हें कह दूं तुम्हें कितना प्यार करता हूं तुम्हारे गले लग जाऊं तुम्हारी नीली आंखें चूं लू तुम्हें कह लू कि अब मुझे तुमसे बिल्कुल शर्म नहीं लगती कि मैं तब भी तुम्हें प्यार करता था मेरे दिल में तब कैसा दर्द हो रहा था बस मैं चाकर सा बना बैठा ही हुआ था मां तुम कभी न जान पाओगी कि मुझे तुमसे तब कितना प्यार था मां मेरी माँ कहाँ हो तुम सुन रही हो ना मेरी आवाज माँ याद है वो कबूतर गांव में दोस्तों अनुराग ट्रस्ट